अभिमान है तो समाधि में बैठा है तभी भी कर रहा है कर्तव्य का अभिमान नहीं है तो युद्ध करता है तो भी करने का पाप नहीं लगता कर्तव्य का अभिमान नहीं है तो चोरी डाका डालता है तो भी नहीं कर रहा है कर्तव्य का अभिमान नहीं है तो कर्तव्य का अभिमान है तो बस कर्तृत्व तो भाव से पछता हम्म, चलो आत्मचंद आत्मचिंतन में रुचि नहीं है वे महाअभागे हैं कभी जाए केदार कभी जाए काशी कभी जाए मक्के बिना आत्म ज्ञान के रहे नर धर धर के धक्के अंधे न कूपे न प्रविशंति इधम तीर्थम इधम तीर्थम ये भगवान इधर बड़ा उधर इधर इधर सुख है उधर सुख है अंधे कूप में बड़ा सुख तो अपना आत्मा कहीं भी भटकूँ सर्टिफिकेट ले लूँ नौकरी कर लो ये कर लो पैसे कमा लो फर्नीचर चला लो फिर भी दुखी रहेंगे सरल उपाय सीधा सात्विक भोजन करें और आत्मचिंतन करें कोई डिग्री नहीं हो हजारों को खिलाएगा तो भी खुटेगा नहीं लाखों को खिलाए पिलाए खुटेगा नहीं आत्मचिंतन में शक्ति तो जॉब करे तो भी माँ बाप को भी नहीं खिलाते हराम अलग हो जाते हैं पति पत्नी हो जाते माँ बाप बोझा लगने लगते हैं इधर तो माँ बाप तो क्या हजारों आदमी अपना आत्मा लगने लगते हैं आत्मचिंतन में रुचि नहीं है भागे लोग रट रट के किसी का वो मन क्या हुआ पढ़ पढ़ के रट रटके अब रटने का एडमिशन नहीं मिलते तो रो रहे हैं बाप भी रो रहे हैं बेटे भी रो रहे हैं कैसी बुद्धि का दीवाला निकल गया हे हरी श्री हरी हे प्रभु हरी ओम हरी हरी ओम हरी हम्म